दूसरे मंत्र के अवतरणी का भाष्यकार कर रहे हैं अभिदान अभिधेय और एकत्व अभिधान प्राधान निर्देश अभिदान और अभिधेय दोनों एक होने के बावजूद भी पूर्व मंत्र में अभिदान अभिधान ओंकार को प्रधान करते हुए निर्देश किया गया है क्या निर्देश था वहां ओम इत्यक्षरम इदम सर्व ओम इस अक्षर को इम सर्व के साथ अभेद करते हुए कहा मैंने अभिधान को लिया नाम को लेकर के संपूर्ण जगत के साथ अभेद कथन कर दिया अब इस मंत्र में क्या कहने जा रहे हैं सर्वम रम क्या है अभिधेय प्रदान हो गया पूर्व मंत्र में अभिधान प्रदान करके सर्व को अभेद कर दिया था और यहां अभिधेय को प्रदान करता हुआ सर्व को अभेद कर रहे हो ऐसे क्यों इसे विचार आएगा इसे सर्वमित्यादि के साथ निर्दिष्ट पदार्थ को ही पुनः निर्देशो उसी को पुनः हम क्या करने जा रहे हैं अभिधेय प्राधान्य निर्देश जो किया जा रहा है वह अभिधान अभिधेय और एकत्र प्रतिपत्ति अभिधान और अभिधेय इन दोनों में एकत्व का प्रतिपत्ति के लिए ही है तत्व अभिधेतु तो तत्व अवधियांतरभावित अभिदेय का अंतर्भाव करने का दृष्टिकोण से था अभिधेय को अभिधान में अंतर्भाव करने का दृष्टिकोण से पहले कह दिया गया और अब जो कर रहे हैं आप सकल अभिधान को अभिधेय में अंतर्भाव करने के दृष्टिकोण अभिधान ओंकार अभेद स्वस्वा अभेद्वार उत्तम दो नंबर कर दिया और ऐसे जो निर्दिष्ट है एक्यो, उसी एक्यो का पुनः अभिधेय प्राधान्य न अभिधेय कौन है ब्रह्म उसके साथ अभेद का कथन के द्वारा किसका अभेद सकल अभिधानों को अभिधेयों को अभिधान में अभेद कर दिया था और अब अभिधानों को अभिधेय में उनके अभेद द्वारा ही होता है इस वक्त समझाने के लिए सर्वेत ब्रह्म विवक्षित आरंभ हुआ इसे क्या फायदा हुआ कदा अभिदान अभिधेय और एकत्र अविधान रूप ओम और अविधे ब्रह्म इन दोनों के तत्व का प्रदर्शन करना मुख्य लक्ष्य है हमें सर्वम के साथ अवैध करना लक्ष्य नहीं है ये सर्वम को बीच में रखा आपने और क्या ओम सर्वम से अभिन्न है प्राग्रे ब्रह्म भी सर्वम से अभिन्न है सर्वम को रखकर के आप दिखाना चाह रहे हैं ओम और ब्रम अभिन्न सर्वम तो मिथ्या ये सर्वम जगत है ये तो मिथ्या है हमने क्या करा कि समझ जगत के जितने नाम है उनको पहले हमने अब ओम में अभेद कर लिया जगत में जितना भी रूप है उन सब को ब्रह्म में अभेद कर दिया और ये सब करके ही हम दिखाना क्या जा रहे हैं वास्तव में ओम और ब्रह्म अभिन्न और नाम और रूप जगत जो है वो मिथ्या है ये कैसा सिद्ध होगा कि ये तो कहीं नहीं कहा ना ओम और ब्रह्म अभिन्न तो इसको दृष्टांत समझना पड़ेगा हम दृष्टांत से यूजली सामान रूप में देते हैं दूध और पानी का मान लो आपके पास एक किलो दूध है उसको संपूर्ण जगत समझ लो सर्वम जगत की जगह पर क्या लेंगे हम दूध को उस दूध में आपने पहले एक लोटा पानी मिलाया फिर दूसरा एक और लोटा पानी मिला एक लोटा पानी मिलाया वो भगवान राम का अभिषेक किया राम और राम रामचरणाम और दूसरा लोटा जो पानी है वो कृष्ण का अभिषेक किया और कृष्ण चरणामृत दोनों को आपने दूध में मिला दिया राम रामचरणाम मान लो एकदर से अभिधान है और कृष्ण अभिदेव ब्रह्म है उन दोनों को आपने सर्वम भूता दूध में डाल दिया और अब हंस पक्षी को लाए हंस पक्षी ने क्या किया सारा दूध पी गया जो बचा है उस बचा हुआ क्या रहेगा वहां जल है ना उस जल में आप विभाजन कर सकते हैं ये कृष्ण चरणाम ये रामचरणाम हंस भी नहीं कर सकता आप वहां तो से कर डाले हंस तो तक दूध और पानी वाला क्या दूध पी गया जो जल छोड़ दिया है उस जल में भेद नहीं कर सकता वह दोनों ही जल जिस प्रकार से दूध के माध्यम से क्या हुआ था पहले तो अलग अलग थे, आपने पर एक को डाला थे फिर दूसरे को डाला दूध में दूध में डालने के माध्यम से क्या कर दिया आपने दोनों को आभेद कर दिया और ऐसा अभेद हुआ जिसको कोई भेद कर ही नहीं सकता जबकि दूध गायब हो गया हंस और आप परमहंस हैं ना हंसों में भी श्रेष्ठ परमंश महात्मा परमश परिवराज का आचार्य आप तो मिथ्याभूत इस जगत को पी जाएंगे और आप क्या बचेंगे ओम से अभिन्न ब्रह्म रूपेण उपस्थित रह जाएंगे ओम से अभिन्न ब्रह्म रूप से आप बच जाएंगे इसी प्रकार यहां पर हो सर्वम मैं पहले हम ओम को अभेद कर दिया और फिर उस सर्वम को ब्रह्म में अभेद कर दिया एक न्यायों को बताएंगे बाद में इतना ऐसा नहीं कर दे तो भाष् का अभिधान तंत्र अभिधेय प्रतिपत्ति रीति अभिधेय से अभिधान तम गौण्त्या आशंका सदि आशंका हो जाता यदि ऐसा नहीं करते तो अभिधान के अधीन अभिधेय की प्रतिपत्ति पूर्व में हुआ पहला मंत्र में अभिधान प्रधान था अभिधेय गौण था तो अभिधान अधीन अभिधेय की प्रतिपत्ति अभिधेय से अभिधान गौण इसलिए अभिधेय का अभिधान के साथ अभेद गौण हो जाएगा मुख्य अभेद नहीं रहेगा इतनी आशंका ऐसी आशंका हो जाती इसको व्यतिहार करते हैं ऐसा करने का नाम व्यतिहार है देखिए आनंद में बोल रहे हैं, वाच्य से वाचक एक वाच्य है और वाचक है वाच्य का वाच्य के साथ एकत्व मैंने अभेर कथन के द्वारा ही उसके एकत्व सिद्धि जब हो ही गई है तो व्यतिहार निर्देश और व्यथा ये जो व्यतिहार निर्देश कर रहे हो वो व्यर्थ है ऐसी भी आशंका हुई तब जवाब देते व्यर्थ नहीं हो सकता क्यों व्यर्थ नहीं होगा उसी पर टिप्पण व्यतिहार कहते हैं देखो आठ नंबर अभिदान प्राध्य निर्दिष्ट से पुनः प्राध्य निर्देश है व्यतिहार निर्देश यदि भाव अभिधान की प्राधान्यता से निर्दिष्ट पदार्थ को ही दोबारा अभिधेय प्रधानता पूर्वक जो निर्देश करना होता है ऐसे करने का नाम ही व्यतिहार निर्देश या, थोड़ा आशंका करके जाने के वाक्य सर्वस्विन ओंकार अवेद पहला मंत्र में संपूर्ण जो सर्वम जगत में आपने क्या कर दिया था ओंकार रूपया विधान का आवेद किया था और एक दूसरे मंत्र उत्तर क्या कर रहे हो आप ब्रह्मणी सर्वाभेद उच्च ब्रह्म में सर्व का आवेद कथन करने जा रहे हो यदि व्यतिहार निर्देश असिधि ऐसे करने पर व्यतिहार निर्देश तो नहीं हुआ होता क्या है ओंकार ही ब्रह्म है ऐसे कह दो प्रमेयम है, दोनों तरह का ना होता है। दोनों से हो जाए व्याप्ति तब उसको व्यतिहार कहा जाता है नियत व्याप्ति जैसे हो जाए यहां तो ऐसा आग्रह कहा नहीं है सिद्धांत है नहीं ऐसे मत करो यह अभिव्यतिहार न्याय के माध्यम से हो गया ब्रह्मणि भेदे ब्रह्म में अभिदे का जो अभेद कथन किया है वह ओंकार में भी अभिदयों का अभेद सिद्धि हो जाती उसी से ही तो क्या न्याय है वो न्याय देखो दिया तथा अभेदि नियम सिद्धत् इस नियम से सिद्ध है तद अभेद्य तद तदा भिन्न अभिन्न अभिन्न तद अभेद सभी ओमकार के साथ आभेद को प्राप्त किया फिर ब्रह्म के साथ भी अभेद बता दिया जिसलिए इसलिए वह वस्तु जिससे अभिन्न है वह भी जिससे अभिन्न होगा तो उससे अभिन्न अभिन्न ही होगा ओंकार का ब्रह्म का क्योंकि ओंकार है क्या पहले बोल चुके ब्रह्म विवर्त तो यार ओंकार का विवर्त सकल नाम है और ओंकार क्या है ब्रह्म का विवर्त है नाम है ना नामी का जो नाम है वो उसका विवर्त हो गया इसलिए नीचे दे रहे ब्राह्मणी ओंकार से ब्रह्म विवर्त अभिन्न ब्रह्म अभिधेय क्या सर्वम उससे अभिन्न कौन ब्रम उस ब्रह्म से अभिन्न कौन है ओम अभिन्न अभिधेय अभिन्न इसीलिए ओम अभिधे वर्वम के साथ भी अभिन्न इत है इति इसलिए कोई दोष व्यतिहार कथन करने में कोई दोष नहीं है साक्षात न होने पर भी लक्षण से कथित है वाचक से ऐक्य वचने वाचक के द्वारा वाच्य का ऐक्य का कथन हुआ है पूर्व मंत्र में सखी उपाय उपेय उपाय उपेय प्रयुक्तम उपे साथ प्रयुक्त एकत्व है और वह इस प्रकार का मुख्य नहीं मानी जा सकती है तन निवृत्ति अर्थम ऐसा कोई आशंका करे तो उस आशंका को निवृत्त करने के लिए व्यतहार का वचन जो है अर्थवान हो जाता है परस्पर अभेदोपदेश अभिधान अभिधेय और एकत्व प्रतिपत्ति अभिधान और अभिधेय का भी एकत्व बोध हो जाता है सापी विफला लेकिन यदि कोई कह सकता है ऐसा प्रतिपत्ति करा दिया ओम और ब्रम अभिन्न ऐसे बोध करने से क्या फायदा होगा फायदा यही होगा इसका तब जब ओम और ब्रह्म अभिन्न है तो ओम का अर्थ निर्णय होने से भ्रम का बोध होगा कि किसी भी एक चीज को जान लो ओम क्या है जानो या क्या है जानो ओम को जानने से आपने ब्रह्म को जाना ब्रह्म को जानने से आप ओम को जान लोगे क्योंकि ओम और ब्रह्म दोनों अभिन्न है और आसान क्या है ब्रह्म को जान करके उसका नाम को पकड़ना कठिन है नाम को पकड़ के ब्रह्म को पकड़ना आसान है नाम आसान है नाम में अक्षर है मूर्त रूप है ना वो नाम क्या है ओम वो है अक्षरा विशिष्ट है मूर्त है उसके द्वारा नाम ही जो है नाम रूप रहित वस्तु है जो अक्षर है न कुछ भी रूप है नहीं ऐसे ग्रहण करना आसान हो जाता है क्योंकि ओम और ब्रह्म अभेद किस दृष्टि से है लक्ष्य आपको उसको समझाने का कर देखो प्रयोजन बता रहे एकत्र प्रतिपत्ति प्रयोजन अभिधान अभिधे और एक नहीं व प्रयत् नदविलक्षण ब्रह्म प्रतिपद्य प्रयोजन यही इसलिए है क्योंकि वाच्य और वाचक या अभेद बोध से अभिधान और अभेय का एके एक नहीं व प्रयत्न एकत्व प्रतिपत्ते तो एक प्रयत्न के द्वारा ही दोनों का लय चिंतन करते हुए दोनों का युगपत ब्रह्मा, इन वाच्य और वाचक से विलक्षण जो ब्रह्म है वो ब्रह्म का बोध हो जाए यह फायदा प्रतिपद्यता वाच्यभूता सर्वम इनके वाचक जो घटपटा दिए उनको अभेद कर ओम में, है कि नहीं? ऐसे एक दूसरे का एक साथ दोनों को विलय करने से हुआ क्या इन दोनों से विलक्षण वाच्यवाचक भाव से विलक्षण जो ब्रह्म है उसका बोध हो जाएगा यह ब्रिश प्रक्रिया से ब्रह्म का बोध कराना ही मांडव की मुख्य फल है वाच्य का भी विलय वाचक का भी वाच्य वाचक दोनों का विलय क्यों अ क्या है वाचक क्या, क्या, क्या है ये संपूर्ण जगत स्थल यही बताएंगे समि में विराट वृष्टि में विश्व अ से उसे क्या लेंगे दूसरा पार तेजस यहां और वहां रहा मे क्या लेंगे यहां प्राग्ञ उधर ईश्वर इस तरह से वाच्य और वाचक दोनों को आ को ऊ में ले कर दो का मतलब क्या विश्व को तेजस में ले करना और समस्ती में विराट को हिरणगर में ले कर देना और फिर ऊ को में ले करना वाचक में तो वाच्य में क्या लय हो जाएगा तेजस विश्व विशिष्ट जो तेजस वो प्राज्ञ में चला जाएगा विराट जो हिरण गर्भ था जलय हो चुका था वो हिरण ग्रभ कहा जाएगा अभी ईश्वर में वाच्य और वाचक इन दोनों को इस प्रकार से एक दूसरे में विलय करते जाओ फिर वो कहा जाएंगे फिर तुरी में घुस जाएगा ना वो तुरी ही ब्रह्म है इस प्रकार से वाचक में, में अ को ऊ में ऊ को मे और मा को तुरु में ईश्वर वाच्य में भी विश्व को तेजस् में तेजस को प्राग्ञ प्राग्ञ को तुरय में तो विराट को हिरण्य में हिरण्य को ईश्वर को ईश्वर को प्री में लय कर दिया इस प्रकार से वाचव दोनों को लय करने के माध्यम से आप कहा पहुंच जाएंगे कितने आसान तरीका से आप बुद्धि कर सकते हैं वो तरीका यहां पर समझाने कोशिश किया जा रहा है मांडव उपनिषद से ये कैसा हो जाएगा ऐसा आसानी से वह कैसा हो जाएगा अरे तथा किसी को आठवें मंत्र स्पष्ट करेंगे पादाम मात्रा तिहार निर्देश को साफ है ना अभी पादा मात्र पाद है वे ही मात्रा है जो मात्रा है, वे ही पाद है। चार पाद वर्णन करेंगे ना प्रथम पाद तृतीय पाद कह देंगे प्रथम पाद क्या है अ तीसरे पाल मिश्वे जिस प्राग्ञ है विराटेरण गर्वेश्वर और उनका आवेद्य को किस प्रकार से व्यतिहार निर्देश कर दिया आठवें मंत्र में जाकर के मात्रा ऐसे कर करके स्पष्ट ही व्यतिदेश वहां आगे जाकर के करने वाले हैं तदा है। अब इसी बात को कहने वाला मंत्र को आरंभ करते हैं सर्वम ये ब्रह्मा ब्रह्म अयम महात्मा ब्रह्म स्वयं मात्मा चतुष्पा सर्वम ये ब्रह्मा ही स्मार सर्वम ब्रह्म तस्मा सर्वम एत ओंकार ऐसा अनुभव कर लेंगे हम ही है ना इस वजह से इसलिए यह सब कुछ ब्रह्म है इसलिए यह सब कुछ ओमकार भी है वह तिहार बन गया अत ब्रह्म और अभिन्न है कतो ब्रह्म क्या है जिन्हें ओंकार मात्र कहा गया वह सब ब्रह्म ही है जो ब्रह्म और कोई नहीं यह अपरो आत्मा ही ब्रह्म आपका परोक्ष हो रहा है मैं हूं मैं मुख्य मैं लेना गौण नहीं मिथ्या में नहीं आम भी तीन है ना मिथ्याम गौण हम, हम मुख्य हम मुख्य जो हम मैं बोलते हो जो वह मुख्य अहम ही जो अत्यंत अपरोक्ष है साक्षात अपरोक्ष है आत्मा ही ब्रह्म है स्वयं आत्मा वह यह जो आत्मा है चार पादों वाला है चार पैर वाला है लेकिन चार पैर के समान पैर इन्हें चार पैर गौ के समान विचार नहीं, नहीं कर देना आगे विचार आएगा भाष्य के अनुसार हम विचार बताएंगे सामान्य तो ये मंत्र का उसके विशेषार्दी की भाषा में सर्वांग यदुक्त ओंकार जिसको ओंकार करके पूर्व मंत्र में कहा गया था वैसा यह जो संपूर्ण जगत है क्या है ये तदेत ब्रह्म वह यह जो ब्रह्म ही है पच्छ ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है एक ब्रह्म कह करके आपने तो परो, परोक्ष विधान कर दिया तब कहते हैं क्योंकि इदम ही अत्यंतृष्ट के लिए होता है नक्ष ब्रह्म परोक्षाभित प्रत्यक्ष तो विशेष निर्देश वह प्रमो जिसको परोक्ष परोक्षरूपेण कहा गया था उसी को प्रत्यक्षता विशेष रूपेण निर्देश कर रहे हैं अयम महात्मा ब्रह्म महावाक्य महावाक्य अहम ब्रह्मश्री प्रदान को प्रषद में आएगा चांद के परिषद में तत्वसी मांडुक्य में अयमात्मा ब्रह्म और आयत्री में आएगा प्रज्ञान ब्रह्म ये चार महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म अयम चतुष्पावन प्रवज्यम प्रत्येगा अभिनय निर्देशती अयम यहाँ इदम शब्द का प्रयोग करके क्या कहना चाह रही है श्रुति वो बता रहे हैं जिसको आगे इसी मंत्र गंत में कहने वाले हैं चतुष्पाद रूपेण कल्पना के माध्यम से समझाने वाले हैं प्रयुज्य मानम प्रत्यगात्मया जो विभक्त होकर के कहा जाएगा चार पैदों पादों के समान कत् की कल्पना द्वारा वो क्या है वो प्रत्यग आत्मतया अपना प्रत्यगात्मा ही है प्रतिगत अभिनय की देश कर रहे हैं अभिनय क्या है अभिनय किसको कहते हैं है? नाटक करना अभिनय अभिनय का लक्षण दे रहेगी अभिनयो नाम चौथी पंक्ति विवक्षिता प्रतिपत्ति असाधारण शैरो व्यापार तेन हस्ताग्रम हृदय देशम आनी या कथित करता विवक्षित मार्तम अपने उसे कहते हैं जो कहना चाहते हैं उस बात का बोध कराने के लिए जो शरीर का विशिष्ट व्यापा ये एक्टिंग में होता है जब अभिप्राय प्रकट करना है एक्टिंग के द्वारा बताना है असली सिनेमा वो है जिसे बोला न जाए जिसमें बोलना नहीं है केवल हाव भाव से पूरी बता दे वही असली अभी नहीं है आज कल नहीं तोड़ी बोल भी, रहे, भी नहीं क्या रहे एक नहीं, चार्ली चैप्टिन का जितने सिनेमा है सब ऐसा ही अंग्रेजी में आते थे चार्ली चैप्टिन करके बड़ा हाँ मजाक वाला ये समझ में आया ना क्या हो रहा है वहां तो हंसते पेट फूल जाएगा ऐसे ऐसे और पूरी गुंगा पूरी एक्टिंग बोलना है, डायलॉग नहीं और म्यूजिक भी बहुत ही कम गाने का सवाल ही नहीं उठता इतनी ही बढ़िया अभी नहीं वो है जो विवक्षित अर्थ है जो बोलना चाह रहे हैं उस चीज को हाव भाव से बता मतलब आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको बुलाना चाहू तो क्या करूंगा अपने वाणी को प्रयोग करने की क्या जरूरत को व्यर्थ कर दिया जरूर हाथ से कर दिया जाओ इशारा हो गया ना इसी का नाम अभी नहीं है इधर आओ ये जो मैं बोलना चाहता हूं उसको क्या कर दिया हाथ से कर दिया इशारे से तो विवक्षित तर्थ को शरीर के से व्यापार करके जब प्रकट किया आपने इसका नाम अभी नहीं है उधर से यहां पर भी क्या कर दिया श्रुति ने अपने हाथ को हृदय की ओर ले जाए ये ये अयम अयम आत्मा ब्रह्म ऐसे हाथ के अग्रभाग को हृदय की ओर ले जाकर के श्रुति बोल रही है ये जो आत्मा जो तुम बार बार कहते हो अंदर है बस यही ब्रह्म है कोई और नहीं ऐसे हस्त के द्वारा हृदय की ओर ले जाकर के निर्देश करने के लिए शब्दावली प्रयोग हुआ अयम आत्मा ब्रह्म अभिनय पूर्वक श्रुति कार्य सीधे सीधे स्वयं इत्यादि वाक्यांतरम अवतार ये व्या करो दी स्वयं आत्मा चतुष्पात अतिव्य ब्रह्म परोक्ष नहीं है ब्रह्म साक्षात परोक्ष है बिना किसी साधन इंद्रिया चाहे बहिर इंद्रिय अंतर इंद्रिय किसी की भी जरूरत नहीं आप अपने आप को जानने के लिए किसकी जरूरत आप जान रहे हैं ना मैं हूं कैसे जाना किससे जान रहे हैं आप आंग से जाना कहां से जाना कौन सी इंद्रिय से मन से ना बुद्धि से ना अहंगार से कोई भी करण की ही नहीं है मैं हूं यह जानने के लिए अनुभव करने के लिए इसे सुषिप्त में देखिए कुछ भी नहीं रहता केवल अविद्या तब भी आप जानते तभी जगने के बाद कहते मैं था थोड़ी क्या था बोलेंगे आप कैसे आपने जाना मैथा जब वहां कोई बाहिंद्रिया नहीं है ज्ञानेन्द्रिया नहीं कर्मेंद्रिया नहीं काम कर रहे अंत चष्टे नहीं काम कर रहा सब सब तब भी आप कहते मयू इसे स्पष्ट इसलिए श्रुति ने क्या कहा साक्षा साक्षात बने सर्वेंद्र निरपेक्ष जो अप्रोक्ष है. ब्रह्म है। या साक्षात पूर्ण रूपेण आप अनुभव कर लेते हैं इंद्र अपने आप के स्वरूप को और उस अस्तित्व के माध्यम से कथम करते मैं हू मैं था मैं सदा रहूंगा ऐसी जो वृत्ति आपके बन जाती है वह आत्मा का साक्षण के कारण से है उसी को अभिन्न निर्देश निर्देशवा, अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पा इसी वाक्य करते भाषा का स्वयं आत्मा ओंकार अभिनय वह जो आत्मा जिसका नाम ओम था उसका ओंकार रूपी विधान का भी ध्येय है आत्मा ब्रह्म जिसे परा परापरत्व व्यवस्थित पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म रूपेण व्यवस्थित है चतुष्पाद वह चार पादों वाला है चार पाद यहां से पांच उसे पैर नहीं लेना पैर के समान पैर बनता नहीं। इसे दृष्टान क्या बना रहे हैं दृष्टान कारणवत न गौरीवाशापण के समान गाय के समान नहीं कारसापण में का मतलब एक रुपये के समान एक रुपया में क्या है चार चार आने के चार है यानी चार आना एक दूसरी चारण मिलाया तो आठ आना तीसरी चारण मिलाया तो बारह आना हो गया चौथी चार आना मिला तो एक रुपया हो गया एक पूर्ण रुपया में जिस प्रकार से चार आने के चार भाग हैं उसी प्रकार आत्मा में कल्पित चार भाग समझ लें कल्पित तो है एक रुपया में आपको एक रुपया दिया हमने तुमको सोलह आना दे दिया तो कुछ दिखता तो है नहीं उसके अंदर चार कुछ है। आपके पास रुपया है का मतलब क्या चार आने के चार है आपके पास या नहीं कि अलग चार आने के चार क्वाइन रहेगा तभी आप एक रुपया मानोगे जब चार आने का चार क्वाइन न भी हो एक कागज है हल्का सा नीला पीला रंग वाला उसको लेकर आप क्या बोलोगे मेरे पास एक रुपया पूरा है भाई जब भी उसमें वो चार पाल चार आने के एक एक पाद दिख रहे हैं नहीं दिखाई देते फिर भी आप कहेंगे चार पाद पालयुक्त रुपया ये इसलिए गाय का नहीं लेना गाय का तो पैर अलग अलग पर दिखाई जा रहा है वैसे यहां ब्रह्म पैर के समान चार ये विराट है हिरण्य है ये जो आप ये है आप ईश्वर है ये तुरिय है ऐसे चार भागो विभक्त और मूर्त रूप दिखता नहीं है ना आपको अपने अंदर दिख रहा है आपको, आपको क्या दिख रहा है केवल शरीर दिखता है इसके अंदर जो सूक्ष्म है आपको दिख रहा है क्या इसके अंदर जो कारण शरीर है वो तो दिखाई दे रहा है क्या तो तूर्य तो दिखने का सवाल ही नहीं उठता जिसमें तीनों कल्पित है ये ही दिख रहा है शरीर है इसके अंदर चार पुरा है देख देखने में तो एक शरीर दिख रही है आपको स्थूल लेकिन स्थूल शरीर के भीतर ही सुख शरीर है सुख शरीर का भीतर ही कारण शरीर है और तिरंगे तीनों में है अत यहाँ बोल रहे हैं कारण के समान दृष्टांत समझो गौ के समान नहीं फिर आत्मा में ढूंढने लग जाओ चार पैर कहा है आत्मा के फिर तो चार पैर वाला पशु हो जाएगा आत्मा इसे यहां पाद से पैर अर्थ नहीं लेना है भाग कल्पित भाग इस एक रुपयों में आपने जो रुपया में जिस प्रकार से भाग की कल्पना कर लेते हो चार आने के चार भाग उसी प्रकार से अब भाग समझना भाग के समान भाग हो भी वास्तविक भाग भी नहीं इसलिए कारसाण कारसापणवत न गौरीवी थी त्रयाणाम विश्वीना पूर्व पुर प्रविलापन प्रतिपद कर्ण साधन पाद शब्द से कर्म साधन पाद शब्द यानी चतुष्पाद में जब पाद शब्द है ना इसका वे दो अलग अलग से दो करना पड़ेगा जब हम पहला तीन में घटाएंगे तब कर्ण वित्पत्ति साधन वित्पत्ति करना है और जब अंतिम बात तुरी में घटाएंगे तब कर्म विपत्ति साधपत्ति करना पड़ेगा पद्यते, गम्यते, बोध्यते ब्रह्म ये क्या है विश्व तैजस इन तीन के द्वारा हम कर जा रहे हैं ब्रह्म को बोध कराना चाह रहे हैं इसे तीनों ब्रह्म बोध का साधन है इसका पद्य ते अने देखो सावधान है ना यहां पर त्रयाणाम विश्वादीना विश्वादीना मैंने विश्व तेजस प्राकृष्टि में समस्ती में विराट हिरण गर्म ईश्वर पूर्व पूर्व प्रभु पूर्व पूर्व पूर्गो उत्तर उत्तर में विलय करते हुए आप जब चौथे में पहुंचेंगे अब वाला पार्षद बनानी मरेगी जब ब्रह्म है आत्मा है उस पार्षद कैसे घटाओगे तब कहते पद्यसती कर्म साधन पा शब्द कर्म साधन वाला पा शब्द लेना पड़ेगा न पद्धति ऐसे बनाने आंधिक इसको स्पष्ट करते देखिए सर्वाधि दिया परोक्ष रूपेण परत्तम प्रत्येक रूपेण च चापरत्व सर्व रूपेण यह ब्रह्म परोक्ष रूपेण क्या है कर ब्रह्म का नाम ओम है और प्रत्येक रूपेण अपरत्व वाले कर यह आत्मा है अयम आत्मा जो ब्रह्म है यह इसका भी नाम ओम ही है परोक्ष जो सर्व्यापक पर है ब्रह्म वो भी ओम बोध्य है और आपके जो अपना आत्मा है यह इसका भी नाम ओम ही है पर वो है अपर है तेन कार्य कारण रूपेण सर्वात्मा व्यवस्थित किस प्रकार से कार्य कारण रूप से स्वरूप व्यवस्थित सन आत्मा प्रतिपत्ति सौकर्याम आत्मा के अनायास बोल कराने के लिए ही चतुष्पाद कल्पित चतुष्पाद की कल्पना की जाती है दिया कारण शब्द संज्ञा देश विशेष भारत देश में ले लेना कार्सापण शब्द से सोलहपण मैंने आना एक आने में छह पैसा और सोलह आने में छियानबे पैसा उसको लेते तथा प्राचुर्य पाद कल्पना व्यवहार के प्रचुरता को देखते हुए आप वहां भी चारण के चार पाद कर कल्पना कर लेते हो तथा यहाँ पितर उसी प्रदेश यहाँ पर समझाने के लिए कल्पना करनी पड़ेगी यथा गहु चतुष्पाद्य न तथा चुष्पाद आदिष्ट शक्य थे जैसे गौ को चार पैरों वाला माना जाता है उस प्रकार से यहां आत्मा या ब्रह्म को चार पैरों वाला इस प्रकार से आदेश निर्देश उपदेश नहीं हो सकता निष्कल श्रुदी व्याकोपा क्यों आत्मा ब्रह्म कैसा है निष्कल निरवय निष्कल निरवय में चार पैर की कल्पना कहां करोगे सावय में तो पैर की कल्पना कर भी लोग निरवय में तो होने इसे नगौरी व कह दिया गया कारण क्या है इस संसार में आप अवस्था चतुष्टय को या शरीर त्रय विशिष्ट तुरु को एक कालाविच्छिन्द का अनुभव अनुभव कर सकते हो कभी नहीं कर सकते अभी समय आप जागृत में है इस समय आप स्वरु को भी देख सकते हैं यदि आप इस समय स्वर में चले भी जाए सोते सोते तो आप जागृत से हट गए जागर है? कहा एक कालाव जागृत और स्वप्न दोनों जागृत और सुवन और सुध दो भी नहीं होता। तो चारों के अनुभव चारों चारों में आ जाएंगे अतएव मानना पड़ता है लेकिन वहां क्या हो रहा है गौ का पैर आपको एक कालावच्छे देना एक देशावच्छन एक साथ दिखाई देता है वैसे अवस्था अथर है विचिट तुरी हो क्योंकि जो चार है एक आवच्छेदन एक देशावच्छेदन एक शरीर आवच्छेद नहीं आना इसलिए यहाँ दृष्टान गौरी व नहीं हो सकता किंतु कारशापण ही लेना पड़ता है विश्वाय तुर्यांत पाद शब्दों यदि कर्णव्युत्पत्ति कहा विश्वादी से लेकर के तुर्य पर्यंत जब पाद शब्द है चारों में भी आप कर्ण कर देंगे तदा विश्वादी व्यक्ति कर्ण कोटि निवेश असिद्धि विश्वादियों के साथ तुरयु को भी कर्ण कोटि में निवेश कर दोगे साधन कोटि में निर्देश कर दोगे फिर साध्य क्या रह जाएगा वो भी साधन हो गए ना जैसे विश्व के अंदर हम जानना चाह रहे ब्रह्म को तेजस के दौरान ब्रह्म को जानना चाह जा रहे हैं ना प्राग्ञ के दौरान ब्रह्म को जानना चाह रहे हैं फिर तुरयु को में भी आप साधन वित्पत्ति कर दोगे उसको भी साधन कोटी में डालोगे फिर तुरु के तरह ब्रह्म को जाना पड़ेगा फिर से अलग कोई ब्रह्म मानना पड़ेगा यानी साधन से भिन्नी न होगा इसीलिए में चारों पालों के लिए एक विद्पत्ति नहीं कर सकते यदि तो शब्द सर्वत्र कर्म इसी प्रकार पा शब्द सर्वत्र कर्मति कर दोगे साधन के बिना क्या होगा कैसे ज्ञ हो जाएगा कोई चीज तदा साधन असिद्धि फिर साधन की सीजनी होगी साधन साधन कर्म कर्म असौ भेद समझना पहले तीन में अनेंत वाले में असौ ठीक है चतुष्त उसके चार पादों को बताइए कि करके फिर पहला पाद से क्या लक्षित है क्या क्या चीज ग्रहण होगा दूसरे पाद से क्या क्या होगा तीसरे में क्या क्या होंगे जानना पड़ेगा ना अभिधान और अभिधेय दोनों को जानना जरूरी है अब पहला वाला अकार होगा उसके द्वारा अभिधेय क्या है जानना पड़ेगा तभी तो अ को ऊ में और अर बोध अभिधेय को भी ऊ के तरह बोध्य में में, को, को, को, और पहले क्या है दूसरे पाद का अभिधान और अभिधेय पाद का जानना पड़ेगा तब जाके विलय करवाएंगे वो बताइए किस प्रकार है वह चतुष्पाद तो जागृत स्थानो बहिष्प्रज सत्ता एक मुख स्थूल भुग वैश्वाद जागृत स्थानों जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान जागृत अवस्था है जागृतम अभिव्यक्ति स्थानम ये बौरी समाज करनी पड़ेगी जागृत है अभिव्यक्ति स्थान जिसका कहेंगे आप चेतन क्या को कैसे मालूम होगा ये जागृत में ही चैतन की अभिव्यक्ति का एक अच्छा अवसर मिला हुआ है आप अपने अंदर चेतन का अनुभव कर रहे हैं बाकी सब वस्तुओं में जड़त का अनुभव कर रहे हैं ये जागृत है अपनी चेतनता के अभिव्यक्ति का स्थान जिसका वह ब्रह्म को हम कहेंगे जागृत बहिष्प्रग्य बाह्य विषयों का प्रकाशन करने वालों से बहि बहिस्टेन विद्य थे तत्सर्व प्रकते प्रकाश्य बहिष्प्रग्ञ बाहर बहिष्ठ नियत विद्यते जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है तत्सर्व उन सारे चीजों को कृष्टूप जाना जाता है जिसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसके द्वारा उसका नाम बहिष्प्रप्त तो अंगानी सात अंग विशेष है जिसका उसका नाम जो है प्रथम पाद विंशति मुका उन्नीस द्वार के समान द्वार है जिसके पास जिसको लेकर बाहि जगत को ग्रहण करता है सात अंगों वाला होता होकर उन्नीस द्वार माध्यम से बाहर जाता है और जगत के साथ व्यवहार करता है जो वह प्रथम पाद है और इस पाद में रहते वक्त चेतन करता क्या है स्थूल भूख स्थूल विषयों का भोगता है तब इसका नाम होता है वैश्वान यही इसका प्रथम पाद जो कि मात्रा का अभिधेय सुंदर निर्भय निर्भय पाद द्वाई भी नहीं हो सकता वहां पर चुस्पात भावी परमार्थ के साथ भाग न होने पर भी काल्पनिकम उपाय भूतम पाचम अवृद्धम काल्पनिक हम क्या करेंगे पहला तीन पाद उपाय है चौथा पाद उपेय है लक्ष्य साध्य है पहले तीन पाद साधन है उत्तोत्तर लेकर के फिर अंतिम पाद क्या है वह हमारा लक्ष्य है साध्य है उपेय है उपाय और उपेय साधन और साध्य कर्ण और कर्म उत्पत्ति इसलिए किया गया था ऐसे कल्पना के माध्यम से पाद सृष्टि का कथन करने में कोई विरोध नहीं है इस अभिप्राय से पहले पाद का व्युत्ते कारे हैं अस्य। देखो रहे जागृत स्थान अच्छा जागृत स्थान अस्थास्थ स्थान अभिम से प्रख्या प्रसिद्धे अयुक्त विशेषण इत्याश्य अर्थ घटेगा नहीं क्योंकि प्रज्ञा जो है आंतर रहता है भीतर प्रसिद्ध है तो बाहर आए बिना कैसे पता चलेगा हम चेतन है तब कहते बहिष्प्रज्ञ स्वात्त व्यतिरिक्ते विषय प्रज्ञा यश सह बहिष्प्रज्ञा स्वात्मा से भिन्न विषय कौन घटप्रटादी में प्रज्ञा यश ये। प्रश्न ज्ञान होना प्रकाशन होना जिसका ऐसा होता है वह बहिष्प्रज्ञ कहा जाता है बहिर्षय वास्तव में यह प्रज्ञा चेतन बहिष्प्रज्ञ हो जाएगा क्या अंदर बाहर जाने वाला है कि तो व्यापक वस्तु कहा अंदर बाहर आएगा जाएगा इसलिए कहते हैं बहिर्षया व प्रज्ञा ये बनी लेना विषय वाली हुई के समान प्रतीत होता है प्रत्यय, जैसे दर्पण के प्रतिफलित प्रकाश सूर्य का सर्वव्यापक सामान्य प्रकाश क्या हो गया था दर्पण के माध्यम से विशिष्टता को प्राप्त के समान प्रतीत होता है उसी प्रकार समझो यह अंतर इंद्रियों के माध्यम से विषयाकार को प्राप्त के समान प्रतीत होता है यह चैतन्य होता ब्रम्भ वास्तव में ब्रह्म विषयावचिन चैतन्य नहीं हो सकता इन समझाने हम क्या करते हैं वेद परिभाषा में हाँ? तालाब का दृष्टान दिया अंतकरण एक तालाब है उसमें एक छेद है वहां से जो है नाली में आ गया नाली से चेतिया कर गया। इधर इस जो सर्वव्यापक चैतन्य को अपने क्या कर दिया अंतकरण रूपये तालाब है बोल दिया उसको। से बाहर निकला, इंद्रियों से, से, से, और उसका नाम आगे बढ़ गया वो विषय प्राप्त कर दिया विषावचिन चैतन्य हो गया वास्तव में क्या चैतन्यता को प्राप्त होते जाएगा उत्तर उत्तर नहीं ना कल्पना को समझाने के लिए है, का अभिव्यक्ति हमें इस रूप से होती होती हुई दिखाई देती है इसे कहते हैं विषया, भी क्यों प्रतीत होती है तो क्यों हमें नहीं प्रती होगी तब का कारण यह है अविद्या की महिमा है जाग चैतन्य किस प्रकार से प्रकाशित करके दिखा दे रही है और कर दे रही है जैसे वहां पर क्या था दर्पण की महिमा सर्व प्रकाश को विशिष्टाकर प्रदान कर दिया इधर से यह विद्या की महिमा है सर्वव्यापक चैतन्य को तत्त्व दृश्य कारण अभासित करने को अभासित कर दिखा रही है नीचे टीका में इसलिए चैतन्य लक्षण प्रज्ञा सर्वभूता न बाह्य विषय प्रतिभा चैतन्य लक्षण है न बाह्य विषय प्रतिभा विषय इसको विषय की अपेक्षा ही नहीं है बाह्य विषय से वस्तुअभाव और बाह्य विषय तो वास्तव में है नहीं ऐसे आशंका करे तब जवाब विषया इव अविद्या करता प्रज्ञा न प्रज्ञा वस्तु बाहि विषय है कहने का मतलब स्वर्भूता जो प्रज्ञा है वह कभी विषया कर प्राप्त नहीं होती है किंतु बुद्धि वृत्ति रूपा आ गया ना बुद्धि उपाधि उस अंतरण उपाध्य से वृत्तियां निकली और वह वृत्ति जाग्र विषय कर प्राप्त हो रही है और आप उसका विषय वृत्ति चिंतन अंतरणावचन चिंतन आदि नामों से व्यवहार करने लग जाते हैं और वह बुद्धि वृत्ति विषय इन सब ये आकार कौन कल्पना किया है सब अविद्या अविद्या वास्तविक न साह भी, भी वस्तुतः विषयता अनुभव नहीं कर सकती है कि खुद अविद्या है। स्वयं स्वयं चढ़िया भी नहीं तो बाह्य विषय कहां से आ जाएगा वह भी काल्पनिक अतः तद विषयत्म प्रातिभाषम का मतलब यह सारा जगत प्रतिभाष मांडिक प्रषद में यावारी जगत राम की चीज नहीं मांडव्य प्रसिद्धांत में केवल दो ही है प्रातिभासिक और पार यावत मुक्ति नहीं हुई तब तक प्रातिभासिक जगत मुक्ति हुई तो भी गया केवल पारमा सृष्टि दृष्टिवाद में तीनों यावारिक प्रातिभासिक प्रातिभाषिकार दृष्टि सृष्टिवाद यह दृष्टि सृष्टिवाद में क्या है प्रातिभाषिक और पारमार्थिक दो ही अजात भी जब पहुंच जाएंगे वो भी चला जाता है केवल पारमार्थिक सत्ता है इन प्रातिभाषिक जो केवल है जो अगो में आ रहा है इसको बांध करके अजात क्या करता है केवल पारमार्थिक सत्ता को निर्णय दे देता है अजात मुख्य क्या है केवल पारमार्थी सत्ता है प्रातिभाषिक रंग मुख्य नहीं आएगी लेकिन उस पारमार्पी सप्ताह में ले जाने के लिए साधन काल में एक प्रातिभाषी सप्ताह को अजातवादी टेम्प्रोरली तात्कालिक स्वीकार कर लेता है इसलिए साफ कर दीजिए तद विषय प्रातिभाषिकल वादत्रय वेदांत में तीन सीढ़ी के समान है मंदाधिकारी के लिए कहा जाता है तीनों सप्ताह मानो व्यावहारिक प्रातिभाषिक पार्थिक मध्यमाधिकारी के लिए प्रातिभाषिक और पारमार्थिक दो वाले और दोष्ट अधिकारी के लिए एकमात्र पारमार्थिक सत्ता है प्रातिभाषिक भी मान्य की जरूरत नहीं है सीधे का दंगी मिथ्या है पूर्वेण विशेषणेना विशेषणातर समुचा तथा सप्तांगा अस्त अंगा अस्य हैं उसे कहते वे तब का मंत्र दे रहे देखो तस्य हवा एतस्य अस्त्रौरी सब्जौरी सप्ताह मूर्ध सुरतेज चक्ष पृथ्वर्तम संदेह बहुत बस्तर पृथ्वी पाद इग्निहोत्र कल्पना अग्निरस्य इत्यं सप्तांगानि शेष्व आह्वनी अग्नि मुखत्ता कवते हैं क्यों वैश्वासत्म यत्मा है उसका मे ये मूर्धि ये में में दूलो विराट रूप का खोपड़ी कौन है दूलोक ही उसका खोपड़ी है जैसे आपका यहां खोपड़ी है वेस्टी में वैसे विराट का खोपड़ी दूलोक और चक्षुर चक्षुरश्वरूप वेष्टि में आप जानते हैं आपके पास अंके हैं है ना आंके हैं और उधर उसके पास क्या अंक होगा विराट का अंक कौन है सूर्य ही उसके अंक विश्व रूप मे सूर्य का नाम विश्वरूपा और आपके हृदय यहाँ पर जब प्राण चल रहा है नाक से वहां प्राण क्या है एक अंतरिक्ष में चलता हुआ वायु वायु, प्राण, पृथक वर्तमान क्यों नाम पड़ा वायु का वो भी दिखा रहे तीसरी पंक्ति आनुगिरी प्रथम मैंने नाना विधम वर्तम संचरण मार्गो आत्मा स्वभाव अस्यपत्या वायु तथा उच्चत है पृष्ठ तीसरी पंक्ति कभी सीधी जाएगी घूमती हुई जाएगी उल्टा हो जाए हवा हवा का कोई है हवा। कोई है क्या चाल कैसे चलेगा भरोसा नहीं होता से नानाविदम नानाविदर्तमन मार्ग संचरण सिम आत्मा मन स्वभाव प्रथम आत्मा वायु हो उसको नाम क्या है उसको वायु को कहते सूर्य को विश्वरूप नाम क्यों पड़ा वो भी बता रहे देखो विश्व नाना विधाद ऊपर कि सूर्य भी पीला सफेद लाल हैंगों वाला होता है काला भी है सूर्य का चांद को प्रसन्न में आता है आप जब पूजा पाठ कर्मकांड करते हो इसे ऋग्वेदी मंत्र लेकर के जो पूजा पाठ किया और आवतियां है वो वो वहां जाके पूर्व दिशा में जाएगा लाल रंग की और का इसी प्रकार से का सावेदा का और इतिहास पुराण पाठ का कथाएं बोली जाती है उस बीच में यज्ञ में बहुत लंबा समय चलता है बीच-बीच में क्या पंडित कथा सुनाता है वो सब कथाएं कहा है इतिहास पुराण पांच भाग कर और कहा वो अलग अलग, अलग दिशाओं में अलग अलग, अलग रंग से स्थापित होता है चांदन आता है इसे सूर्य नानावी रूप वाला होने जिसका नाम विष्णु संदेह बहुत संदेह तो मतलब ये नहीं संशय संदेह है कहते हैं इस शरीर को धड़ को खोपड़ा का नीचे धड़ का भाग है है ना अपना जनंद्र तक जो भाग है इसका नाम संदेह ये जो धड़ यहाँ से यहाँ घट नीचे पैर छोड़ दो पैर छोड़ दो ऊपर कपड़ा छोड़ दो बीच का भाग है इसका नाम संदेह शरीर वृष्टि में समृष्टि में क्या चीज होगा कहते बहुड़ा बहुड़ा मन आकाश खानगिर है वहीं अगला पंक्ति बहुड़ा विस्तीर्ण गुणवान आकाश है संदेह मध्यमो भाग सम्यक देह की संदेह सम्यक देह इति संदेह संशय कर संदेह हो गया ऐसा बोलते ना संदेह संशय कर भी बोलते ना सम्यक देह इति संदेह सम्यक यही है ये यह हाथ वाट सब कुछ है इससे जुड़े हुए ना ये दो हाथ और दो पैर और कपड़ा अब ये धड़ ना हो तो ये सब कहाँ पे फिट होंगे मंच तो ढड़ होता है ढढ़ से सारे जुड़े हुए है होते हैं से सारा काम चलता है इसे का नाम सम्यक दे हो गया बस्ती रे व रही ही। बस्ती कहते हैं आपके मूत्र स्थान को इन रही शब्द अन्न में रूढ़े अत्या अन्न से लक्षित जल लेना पड़ेगा अन्न का कारण तो जल लेंगे समुद्र आदि समि में क्या लेना समुद्र आदि जल को और आपके मूत्र का जो थैली है हा? क्या बोलते मूत्र थैली का नाम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन थैली है ना अंदर भरा रहता है जब उसी में तो तंग आता है आदमी जब प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो भागता है वो बुंद जा रहा है अभी तो खाए पिए हैं वो सफाई होते हुए किडनी के अंदर निकलते हैं, सारा मल अलग होता है वो रहता रहता उसके अंदर भी वो यहाँ क्या है विराट में नमकीन जल वाला कोने सारे समुद्र समुद्र लेना पृथ्वी ये पा दो और पृथ्वी है प्रतिष्ठाप्त गुण वाला होने के कारण से पैर किसान पैर समझो उस विराट का पैर पृथ्वी और आप का पैर तो पैर है ही वेस्टी में जिसके आधार पर आप खड़ा होते हैं और गांव वाली जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं पद गम्य भी पा और ये तो छह चीजें हो गई सातवां क्या है तब कहते हैं कि सारी चर्चा जहां हुई है उसमें मुख्य रूप पेड़ गया है आह्वन अग्नि को अग्निहोत्र कल्पना शेषत्व ना अग्निहोत्र की कल्पना का अंगत्वेना इस मुख को आह्वनीय कहा गया है आह्वनी अग्नि रस्य मुखत्व आहवनी अग्नि को मुख्य रूप से कहा गया है वो सातवां हो गया समी में आहवनी अग्नि बाहर में और वृष्टि में मुंह हुई है सातवा जिससे जिस आप खूब दिन भर रोटी स्वाहा मैं स्वाहा मैं अपने खा, खाते ना कि भगवान को देते हैं देते हैं अभ्यास कर रहे हैं तो भगवान के नाम से स्वाहा करने का कहाँ कर गप्पे मारते खाते रहते तुम तो कहाँ से वाला है गप मारेंगे मंत्र बोलेंगे मन से गप मंत्र थोड़ी है <laughs> मंत्र से अगर वही गप भी मिलेगा तुमको भगवान थोड़ी मिलेंगे भगवान भगवान के मिलेंगे इसलिए हैं कि भाई तथा इसी सप्तांगा ने सप्तांग इस अग्निहोत्र के विषय में देखो टिप्पण नंबर एक में बता रहे हैं भी निरंतर रक्षण अग्नि गारत्या जो अग्निहोत्र अनुष्ठान करते हैं उनके तो निरंतर रक्षणीय अग्नि कौन है भी रक्षणीय का का अग्नि नाम घर का जो पति मालिक संबंधी जो आग है उसका नाम गारत्य और उसकी नित्य निरंतर रक्षा करने पर तो बुझने नहीं देना है जैसे आप अपने पेट की अग्नि को ढंग से संभालते कि नहीं संभालते ग्रह पेट का अग्नि है यही आपके शरीर में अग्नि है गारे पत्ती आप टाइम टू टाइम करके रक्षा करते जाए खिलाड़ न हो जाए जब भुख लगे कुछ भी डालना रखना पड़ता है माथ डालना खाते रहो बना बना बना के रखेंगे खिलाएंगे नहीं।, नहीं।, नहीं खाएंगे तो ये हो गया गारत्यग्नि अनुवाहारी पचनों दक्षिणाग्नि और अनुहारी पचन कहते दक्षिणाग्नि